संशात्मा विनश्य विनश्यति अज्ञानी अश्रद्धालु और संशय करने वाले विनाश को प्राप्त करता है और इनमें से अज्ञानी अश्रद्धालु की अपेक्षा संशय और दोषे न आयम लोकोस्ती न परो न सुखम संशयात्म न संशय करने वाले कहते ये लोग भी नहीं ना है ना पर लोग पापिष्ठ ही संशय इसमें शास्त्र में जो कहा गया तो उसके में संशय नहीं करना चाहिए अज्ञस्त टीका में अच्छा भाषी अज्ञस्त अनात्मज्ञा अज्ञकार अना अनात्मज्ञा असदान जो गुरु शास्त्र वाक्य में विश्वास नहीं करता है संशयात्माश संशय करने वाला विनाश को प्राप्त करता है <coughs> अज्ञान शब्द यद्यपि विनाश तो अज्ञानी और अश्धालो यद्यपि विनाश को प्राप्त करते तथापि न तथा, तथा यथा संशयात्मा संशय करने वाले जितने विनाश को प्राप्त करता है जैसा ऐसा इतने नहीं है तो ठीक उत्तम प्रश्न पूर्वक उत्तरश्लोकन साधय के अज्ञा अश्रदशयचि विशेष आदर्शय अज्ञानी और, और, और के अश्रदल संशयचित संशय चित्त यश्य जिसके चित्त में संशय विशेष दिखाते न आयन लोकोस्त न पढ़ो न सुखम संशयात्म द्वितीय विभाग विभाजनार्थम भूमिका पूर्व उत्तरार्थ व्याख्यान करने के लिए भूमिका करते अज्ञानी और अश्रद्धालु जैसे बिना से होते इतने नहीं जैसे संशयात्म ठीक है और अज्ञादी मध्ये संशयात्म यपिषत अज्ञेल प्रश्न यार प्रकट प्रश्न के द्वारा स्पष्टीकरण करते वास्तव कथम उठसरे न साधारण साधारणस्त साधारणलोक सर्वसारण ये, ये प्राप्त नहीं होता है तथा तो न पर दूसरे लोग नहीं होगा ना सुखम क्यों नहीं होगा तथा भी संशय सर्वतो संशय होगा लोकदाय सुख से तो अभाव हेतु यह लोक परलोक सुख ये दोनों सब नहीं होंगे कारण क्या, क्या है तथा भी संशय सर्वतो संशय होगा संशय चित्त सर्वत्र संशय प्रवृत्ति दुर्निवार संशय चित्र जिसका स्वभाव ही संशय की प्रवृत्ति सर्वत्र भारण करना बड़ा कठिन कर है संशय से अनर्थ मूल की स्थिति फलितम संशय अनर्थ मूल है अनर्थ का मूल संशय से सब अनर्थ ये होने पर फलितम निष्पन्न कर निष्पन्न क्या हुआ तस्मा संशय न करते हो संशय नहीं करना चाहिए बोलो यद्यपि संशय सर्वानर्थ हेतु कर्तव्य न होती तथा सबके अनर्थ का हेतु तो उनसे संशय नहीं करना चाहिए ये तो ठीक समझ आया तथा निवर्त का भाव तद अकरणम उसका संशय का निर्वर्तक कोई नहीं रहेगा तो संशय नहीं करना ये कैसे होगा अपने अधिन नहीं अपना आप संचय हो जाता है अब स्वाधीनों कैसे होगा कोई निवर्तक हो तो संशय नहीं होगा उसके बिना तो संचय तो हो जाएगा तो अकरण संशय नहीं करना कैसे होगा तो हो जाएगा इसी शांकते कसनाद प्रश्न है उसका उत्तर आगे देते हैं श्रुति युक्ति प्रवृत्तम ऐक्य ज्ञान तिवर्तकम इतर महा उत्तर भगवान देते संशय का से है मनन के द्वारा ऐक्य ज्ञान हो जाएगा तब संशय नष्ट होगा जब तक श्रुति युक्ति श्रुति श्रवण से युक्ति मनन के द्वारा संशय निवृत्ति होती है श्रवण के द्वारा प्रमाण संशय नष्ट होगा और मनन के तरह प्रमेय सं होगा श्रवण जो करेंगे तो श्रवण क्या है वेदांता नशेषा आदि मध्यावसानत ब्रमात्मेव तात्पर्य श्रवण भवे पंचदश आदि मध्यावसानत वेदांता नात्पर्य ऐसे निश्चयत्मक बुद्धि श्रवण है अशेषा नाम वेदांता सम्पूर्ण वेदांतो का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता में है ये श्रवण जन्य निश्चय होने होने तक श्रवण करके पूरा शास्त्र का निश्चय होना चाहिए उसमें उपक्रम उपसाह आदि तात्पर्य ग्रह का लिंग है उन लिंग के द्वारा निश्चय होता है शास्त्रों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है ऐसा श्रवण जन्य निश्चय होने पर दृढ़ निश्चय हो जाता है तो परमाणु संशय की निवृत्ति हो जाती है प्रमाणग संशय स्वाभाविक है की शास्त्र प्रमाण है इसमें अद्वितीय ब्रह्म ही कहा गया है अथवा भेद ही कहा गया है स्वर्ग ही सब कुछ है इसे कहा गया है या उससे अत्य कुछ है ये सब संशय होता है शास्त्र का क्या भेद में या अभेद में उपासना में या ज्ञान में अथा कर्म करने में किस में ये सब संशय श्रवण करने से निश्चय निवृत्त होते है तो संशय की निवृत्ति के लिए एक हो गया श्रुति उससे प्रमाण संशय की निवृत्ति हो जाएगी प्रमाण संशय की निवृत्ति होती है निश्चय हो गया कि जीव ब्रह्म की एकता में ही संपूर्ण वेदांतो का तात्पर्य है सारा वेद का भी तात्पर्य ऐसे साक्षात परम्परा ध्यान ऐक्य में तात्पर्य है ऐसे वाक्य श्रवण जन्य वेदांत वाक्य श्रवण जन्य ज्ञान होने से संशय तो नष्ट हो गया किन्तु ब्रह्मे संशय होता है एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है बाकी सब मिथ्या है ये कैसे होगा सब कुछ दिखता है सत्य एकदम सत्य भूख लगती है भोजन करने से क्षेत्रिवृत्ति होती है अग्नि गर्म है ठंडा है जल बर्फ आती औषध सेवन करने से रोग निवृत्ति होती है ये सब जितने व्यवहार होता है सब तो सत्य ही है ये कैसे मिथ्या हो सो झूठा कैसे एक अद्वितय ब्रह्म सत्य कैसे होगा जो नहीं दिखता है और जो दिखता है सारा ब्रह्मांड मिथ्या कैसे होगा अरे मैं कैसे ब्रह्म सर्वज्ञ है मैं अल्पज्ञा हूँ ब्रह्म सर्वशक्ति मान है मेरे पास कुछ शक्ति नहीं कम शक्ति दोनों की एकता कैसे होगी ये प्रमेय का तो संशय स्वाभाविक है होता ही कैसे हो सकता है सब मिथ्या कैसे इतने लोग सब दिखते हैं और कोई नहीं एक अद्दित ब्रह्म में हूँ और मैं कैसे ब्रह्म मैं तो परिचन्न हूँ व्यापक है संशय की निवृत्ति के लिए मानने की आवश्यकता है युक्ति के द्वारा मनन करना पड़ता है युक्त संभावित संधान मनन मनन होता है युक्ति के द्वारा निश्चय करने के लिए सारा प्रपंच मिथ्या के है उसमें भगवान ने बनाया स्वप्न एक स्वप्न के प्रपंच में ठीक ऐसे ही प्रपंच दिखता है और उस स्वप्न दिखते समय बिल्कुल सत्य ही लगता है जैसे जागृत काल में जितने सत्य लगता है सपन दर्शन के समय सपन दृष्टि में ऐसे सत्य लगते है अब तु तो विचार करेंगे तो बल्कि उस समय अधिक सत्य तो है अभी जागृत काल में जैसे आप रोज देखे तो एक दिन आकर देखो यहाँ जो तालाब है सबको संशय होगा ना नहीं यहाँ तालाब तो से है हमसे यहाँ देखिए तालाब नहीं इस असली संशय होगा ना नहीं और स्वप्न में देखो यहाँ का तालाब है तो सवलता सत्य है कोई यदि कहेगा तालाब कहाँ सा आया क्यों यहाँ तो तालाब है हम रोज आके कर स्नान करते है सपने में यहाँ तालाब देखो समुद्र देखो समुद्र के ऊपर मंदिर कला है मंदिर के ऊपर तालाब देखो तो भी सत्य लगता है तो क्या हुआ सपने में अत्यंत तो असंभव भी सत्य लग जाते हैं किंतु वास्तव तो नहीं होने पर भी असत्य भी सत्य सपने में दिखते हैं इसलिए यहाँ भी जागृत कार्य में सत्य दिखने वास्तव से सत्य निश्चय नहीं होगा अभी जो दृश्य होता है सब असत्य ही होता है व्यावहारिक पर पक्ष बनाना प्रातिभाषिक को दृष्टांत बनाना सपन दृष्टि प्रातिभाषिक जिसका बाद हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के बिना वो प्रातिभाषी के राज्य सर में सर्प ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान के बिना उसका बाद हो जाएगा इसलिए वो प्राथिभासी ब्रह्म ज्ञान के बिना भी बात हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से भी बात हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान के बिना भी बात हो जाएगा प्रतिभासी का और जो बंध है संसार बंध है ब्रह्म ज्ञान के बिना बाद नहीं होता है इसलिए प्रातिभाषी नहीं इसको व्याधारिक कहते हैं व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाना और सत्य या है उसको संचय है दिखता है सत्य मानते है सो सत्य और सूत्र कहते नेह नाना थी कि ब्रह्म में कुछ है नहीं नहीं होकर दिखता है तो सत्य होगा यदि नहीं है दिखता है तो नहीं होने पर तुमरु में जल भी दिखता है और तो जब सत्य है क्या इसी प्रकार नेहन आना थी सूत्री कहते नहीं है नहीं तो नहीं नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है वेदांति कहते प्रपंच क्यों कारण क्या है दृश्यत्वत सब लोग कहते साफ दिखता है कैसे मिथ्या करेंगे वेदांति कहते साफ दिखता है इसलिए मिथ्या है क्योंकि जो दिखता है वो मिथ्या ही होता है दृष्टांति क्या है सपन दृश्य जो आत्मा है दिखता है क्या ऐसे वैसे मिथ्या नहीं जो दिखता है दृश्य है वो मिथ्या है अनुमान करके उदाहरण प्रपंच मिथ्या दृश्य सपन दृश्य मिथ्या तो पूरा व्यावहारिक प्रपंच है तो निश्चय करना प्रादिवासी को दृष्टांत बना कर उसके बाद और भी हेतु जो जड़ होता है होता है आद्यंत वाला है ऐसा मिथ्या है यह सारा प्रपंच उत्पत्ति विनाश वाला है जड़ है परिच्छि है आत्मा से भिन्न अनात्मा ही होगा आत्मा आपसे भिन्न जो है सदृश्य है वो मिथ्या है इसी प्रकार तर्क के द्वारा मनन के द्वारा सं नष्ट होगा तो संशय नहीं करना चाहिए कहा संशय की निवृत्ति के लिए निवृत्त क्या हुआ श्रुति युक्ति श्रुति युक्ति के द्वारा श्रवण के द्वारा फिर मनन करें तो प्रमे संशय नष्ट होता है तो जीव प्रमी की एकता कैसे होगी फिर लक्ष्यार्थ को लेना पड़ेगा बाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ रूप है प्रतिबोध विधि तम प्रत्येक ज्ञान की साक्षी रूप से रूप में हूँ वही सिद्ध रूप है सर्वबोध की साक्षी सर्वत्र एक ही चैतन्य है जैसे घटा का आकाश मठाकाश घटा मठा उपाधि को लेकर के आकाश से भेद होता है वस्तु तो, तो आकाश एक ही न्याय लो को लोग मानते हैं आकाश को नित्य असामान्य वैज्ञानिक लोग मानेंगे हम भी मानते है तो है। तो -ाकासे, -ाकासे भेद भेद हैं कि आकाश है किंतु घट के अंतर मठ के अंतर तो हुई है फिर घटा आकाश और मठ आकाश कर भेद व्यवहार करते है इसी प्रकार तथा शरीर अवच्छेदना अलग अलग चैतन्य व्यवहार होता है घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान घट पट मठ को लेकर ज्ञान में भेद सिद्ध होता है वास्तव तो ज्ञान एक ही है। घटो मठ गुहा करके एक ही आकाश में वेद प्रयोग होते होता है ऐसे एक चैतन्य में घटाकर वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार रसाकार वृत्तियों को लेकर के भेद व्यवहार होता है किन्तु चैतन्य ज्ञान एक है साक्षी एक है ऐसे मनन करके मेय नष्ट होता है तो जीव ब्रह्म की एक संभव है सर्वज्ञ अल्पज्ञत उपाधियों का धर्म है उपाधि को लेकर धर्म है शुद्ध चैतन्य में न तो सर्वज्ञ ना तो अल्पज्ञत वो तो ज्ञान रूप है सर्वम जाना सर्वज्ञ उससे बिना कोई सर्व हो तो सर्वज्ञ होगा सर्वज्ञ तो माया विशिष्ट चैतन्य शुद्ध में नहीं है अहंकार निरहंकार कुछ अहंकार विशेष कोई धर्म नहीं तो और को लेकर ऐक्य सम्भव है मानन के धर्म निश्चय होता है तो संशया नष्ट होता है संशया नष्ट होने के बाद फिर आवश्यकता होती नीति आसन की क्यूँकी विपरीता अनादिकाल से देहादि में हम शास्त्र श्रवण करके मनन के द्वारा संशया नष्ट हो जाने पर भी समता आहम... अहम ब्रह्म कहते हम देहादि में अब ब्रह्म कहते संव्यापक व्यापक अहम कहते संव्यापक हो नहीं कहते समय ऐसा हाथ नहीं करो विचार करते आंख बंद करेगा हम अश्विन ब्रह्म तो हम कहते समीधर ब्रह्म कहते समय अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। ये जो भेद हो जाता है ये विपरीत आना के कारण अनाधिकार से है उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र मनोनजन संशय नष्ट होने पर निश्चय हुआ निश्स की मनो को एकाग्र करके स्थिर कर लगाना ब्रह्मकार वृत्ति करके धीरे धीरे धीरे धीरे विपरीतारणा की निवृत्ति दि होती तो पहला यहाँ आया संशय नहीं करना चाहिए संशय की निवृत्ति कैसे होगी श्रुति युक्ति प्रयुक्त ऐक्य ज्ञानम तन संशय का निवर्तकन हुआ श्रुति युक्ति प्रयुक्त ऐक्य ज्ञान जीव ब्रम से संशय नष्ट होगा इसी संशय नष्ट करना है उत्तर मा ज्ञान, योग सन्यास्त कर्म ज्ञान सच्चिन संशय योग संशयम्, आत्मवंत न कर्मा निब्ति धनंजय आत्मजय योग संचिन्ह संशय ज्ञान के द्वारा संचिन्ह संशय ज्ञान संचिन्ह संशय तम ऐक ज्ञान से सम्यक छिन्ह हो जाता है संशय जिसका वो हो गया ज्ञान संचिन्ह ज्ञानी ज्ञान से संशय नष्ट होने पर योग से आत्मिक ज्ञान सं कर्म योग्यस्ता कर्माणी ये न सहयोग करना तम आत्मत आत्मत का अर्थ आत्मा का अर्थ यहाँ आत्म शब्द से मक्तु प्रत्यय उसका होगा अंत करण वाले अंत वाले तो सब जीव होते हैं तो यहाँ मतु प्रत्यय प्रशंसा भूमि निंदा प्रशंसायावंती मतुवादे प्रशंसार्थ मतुभे प्राशस्त प्राशत्य मनसम आत्मत का अर्थ होगा प्राशत्य मनसम मन में प्रासत्य क्या है प्रशस्त मनसम आत्मवंतो का अर्थ होगा प्रशस्त मनसम तो मन में प्रास्य क्या है प्रमादम प्रमादा भाव के कारण प्राशत्य इसलिए अप्रमत्तम इस अर्थ क्या है आत्मातम प्रमाद अभाव के कारण ही मन प्रशस्त होगा यदि प्रमाद है तो मन प्रशस्त नहीं तो गरी तींदित है प्रमादी प्रशस्त होता है तो आत्मा का अर्थ अप्रमत्तम कर्माणि न निबधन बंधन में नहीं डालते हैं भाष्य में दिया है योग संशय रही कर्मा अनर्थयत होती इतिहास संशय रहित हो गया फिर भी तो कर्म अनर्थयित तो होंगे इसलिए कहा योग सं विषय पर पुंसो से पुनछो योग आयुगात तो कोग विषय विषय के पुरुष होगा योग आत्मज्ञान उसको कैसे होगा योग आयोग आत्मज्ञान नहीं हो सकता है तो कैसे योग कर्म कैसे होगा इसलिए का आत्मवंतम अप्रमाद होना चाहिए परमाथ दर्शन तस्या उच्छित तो ज्ञान महात्मा देव कर्मण निवृतु अप्रमत्व प्रातिभाषिका कर्मा बंधित न्या परमार्थ दर्शन तरम दर्शन ज्ञान से ही संशय का उच्छेद पर तदु्छेद ज्ञान महात्मा संशय का उच्छेद ज्ञान के सामर्थ्य से ही कर्मण निवृत्त कर्म की निवृत्तियों से अप्रमत्तस्य प्रमा का प्रातिभासिका नि कर्मा जो कर्म देह में दिखते हैं वह तो प्रातिभासिक वास्तव नहीं बंध तो नहीं तो होगी इत्या कर्मा निब कर्मयुगा कर्म, कर्म संस से अनुपत्ति आशंक्या आदि पाद विभजते कर्म योग से कर्म सन्यासी कैसे होगा योग संस्त कर्माण योग के योग कर्म योग लेंगे तो कर्म योग से कर्म सन्यासी कैसे होगा वो तो नहीं हो सकता है इसलिए व्याख्यान करते कर्म योग नहीं लेना योग शब्द से कहते योग कर्माण मासी में परमार्थ दर्शन लक्षण में योग न ना सं्यस्तानी कर्माणी क्या न परमार्थ दर्शन कर्म क्या है धर्म धर्म ख्या स योग सं कर्मा तम योगस्त कर्माण यहाँ योग शब्द से परमार्थ योग ज्ञान योग उससे कर्म यह ना सब कर्म त्याग कर दिया जो परमार्थ सदस्य ज्ञानी कर्म धर्म धर्म नाग कर्म को त्याग कर दिया वो योग संस्त कर्मा है ठीक है त्यास पक्षे परोक्षम फल संन्यासरो विवेक यहाँ परमार्थदा ही सन्यास करेगा त्याग करेगा कर्म तो सन्यास दो प्रकार है एक वैध सन्यास एक फल सन्यास विधि प्रयुक्त सन्यास होता है वैध संन्यास ये विविधिशा सन्यास है ज्ञान प्राप्ति के लिए सन्यास लेना विविधि संन्यास भी ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास पहले परोक्ष ज्ञान हुआ छात्र श्रवण करके फिर अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए संन्यास लेना है विधि प्रवुत्त विधि विधान से संयास करेगा और विविधिशा संन्यास इसलिए यहाँ जो योग तो दिया है यदि संन्यास कर परोक्ष विविध दिशा संन्यास मानेंगे तो यहाँ योग शब्द से परोक्ष ज्ञान लेना परोक्ष ज्ञान से ही विविध दिशा संन्यासिध संस पक्षे परोक्षम ज्ञानम जो परमार्थ दर्शन कार्य परोक्ष ज्ञान ये वैध सन्यास पक्ष में और दूसरा होता है विद्वत सन्यास विध्वत संन्यास है ज्ञान होने के बाद जो सन्यास है वो वैध सन्यास नहीं विधि प्रवित नहीं वो फलात्मक सन्यास का संन्यास फल है ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने पर उसके सदे में जो कर्म होते हैं हो वो कर्म नहीं कर्म नहीं अकर्म या अपिता अकर्म हो जाते कर्म भाष है सब कर्म त्याग हो जाता है स्वाभाविक ही ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान तो संन्यास हो ही जाता है ये फल रूप संस अपरोक्ष ज्ञान का फल संन्यास पूरा त्याग हो जाता है देहा आदि में प्रातिभा से कर्म होने पर भी करमा, करमा भासे कर हो तो कर वो कर्म कर्मा भाष कर्म नहीं क्योंकि साक्षात्कार होने पर अपने व्यापक ब्रह्म रूप से हमेशा जानता है देहा आदि हम बुद्धि नहीं इसलिए से है इसलिए फल संन्यासरो ज्ञान के बाद होता है इसलिए यहाँ योग संस तो यदि यहाँ संन्यास का फल संन्यास लेंगे तो योग कैसे लेना अपरोन संयास का यदि वैध संन्यास कहेंगे ये अर्थ पर ज्ञान करना और सन्यास को यदि फल संन्यास कहें तो ये परोक्षी ज्ञान करना ऐसे समझना दोनों विवेक यद तक तो ज्ञाने न सं्यस्त कर्म ती संशय न सिद्ध थी ज्ञाने न सं्यस्त कर्म तो कैसे होगा संशय होगा तो संशय होगा तद संशय जिसका है वो संन्यास कैसे करेगा इस संकत कथम भाष्य में कथन योग कर्म योगस्थकर्मा कैसे होगा तो आह आत्मेशदर्शन लक्षण संचय संशय से ज्ञान संचयन संशय ज्ञान संचयन संशय से ज्ञान कैसा है आत्मेश्वर दर्शन है आत्मेश्वर एक का दर्शन ए ज्ञान ये उसका लक्षण स्वरूप ऐसे ज्ञान से जिसका संशय चिन्ह हो गया स ज्ञान संचिन्ह संशय ज्ञान संचिन्ह संशय द्वितीयपराग व्याकन परिहर आह उसका आह आह ज्ञान संचिन्ह संशय आगे पाठक्रमा अर्थक्रम सलियस्त आदो द्वितीय पादम व्याख्या पश्चात आद्यम पादम व्याचित भगवान भाष्य कहते ये पहले द्वितीय पाद की व्याख्या करें उसके बाद प्रथम बाद कारण क्या है क्योंकि नियमांस का पाठ पाठक्रम अर्थक्रम बलियान पाठ क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है जिस क्रम से पाठ वाक्य वाक्यों का पाठ होता है उसको कहते पाठ क्रम वेद जिस क्रम से वेद सवर्ण उच्चारण अनुचारण पाठ होता है वो पाठ और पाठक्रम साथ जब लेंगे कभी कभी द्वितीय वाक्य का अर्थ पहले लेना पड़ेगा प्रथम वाक्य का अर्थ बाद में करना पड़ेगा उसको कहेंगे अर्थक्रम अग्निहोत्रम जो होती यचती ऐसे वाक्य है वेद में अग्निहोत्र हवण करता है लेट लगा तो अग्निहोत्र हवण करे यघु पचोती यु पका तो वस्तु तो, तो यग का पा अग्निहोत्र हवन के लिए इसलिए अर्थक्रम से यद्यपि अभागम पचती ये उत्तर वाक्य फिर उसी वाक्य को ले ले पहले ले लेना यचती पहले अभाग उपाय करें उसके बाद अग्नि करे, करे। क्यूँकी अर्थकर्म पाठ क्रम के अभेश बलवान है इसलिए यहाँ भी योग संथम आया द्वितीय आया ज्ञान संचिन संशय ये अर्थकर्म से पाठ्यक्रम से अर्थक्रम अर्थ बलवान होने से तो योग संस्थ कर्मा तभी होगा जब उनशय नष्ट हो जाए इसे ज्ञान संचिन्ह संशयम योग संन्यस्त करमाना ज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया वो ज्ञान से सब कर्म त्याग कर सकता है ऐसे व्याख्यान करना चाहिए इत्यादि यह एवं योग संन्यस्त कर्मा एवं योग संन्यस्त सं जिसका संशय ज्ञान से नष्ट हो गया वह योग संता है आत्मवंत आत्म का अर्थ करते अप्रमतम प्रशस्त मनस मन में प्रशस्त प्रमादा इसलिए अप्रमत्म गुण चेष्टारूपेण दुष्टा कर्मा नुणों का चेष्टा गुण गुणेश सत्र जो तम गुण है उनकी चेष्ट दुष्टा कर्मा प्रकृति ही क्रिय मना कर्मा सर्व प्रकृति के गुण से शोकर्म होते है गुणों की चेष्टा है ये कर्माने कर्मा न निबंधन आत्मा में कर्म नहीं है बंधन नहीं डालते हैं टीका में सर्विदम प्रमाद पर्व से न सिद्धि थी अभिसन्धाय आत्मा व्याकर जो कहा गया है प्रमाद जिसका है प्रमादव प्रमादवान जो है वो तो विषय पर्व होता प्रमाद से विषय चिंतन होता है ध्यान में बैठा मनोराज्य कल्पना करके कहा चिंतन करता है ये प्रमाद है न सिद्ती तो अभि संध्या आत्मत की व्याख्या करते अप्रम न कर्मानि इत्यादि फलोक्त न कर्मानि बद्रांति कर्म कैसा है गुण न कर्माणी नंध नहीं डालते अनिष्ट आदि रूपम फलम नारोहते है धनंजय अनिष्ट फल आरम्भ नहीं करते इस्टाम इस्टाम है अनिष्ट आदि आदि शब्द सीखा लेंगे अनिष्ट आदि इत्यादि शब्द इष्टम मिश्रम चिन्ह कुछ फल अनिष्ट है कुछ इष्ट है कुछ मिश्र है अनिष्ट नर्क आदि इष्ट है स्वर्ग आदि और मिश्र होता है अनिष्ट और मिश्र पुण्यपा को मिलावा मनुष्यदि जन्म ये मिश्र होता है ये कर्म आरंभ नहीं करेंगे जब ज्ञान से संशय नष्ट हो गया और कर्म का त्याग कर दिया अप्रमत है तो कर्म उसका फल फलारंभ नहीं होंगे बोला तस्म श्लोक तस्मदर श्लोकगत तत्पेक्षित अर्थम जहाँ तस्मा कहेंगे तत्पद के अपेक्षा नीति ये पदके लिए तस्त कहते उस कारण से आकांक्षी कस्मात के उसका यशमात करे पहले यशमात पहले कहा करेगा आगे तस्मात गाना आगे तस्मात भगवान कहेंगे उसके लिए होता है तत्शब्द के अपेक्षित अर्थ पहले भगवान में शिकायत करते यशमात कर्मयोग अनुष्ठान असुतिष्क्ष हेतु को ज्ञान संचिन्ह संयो न निबद्यते कर्म भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मता देव ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संचय विनश थी तस्माद ये तस्मात एक पहले ही अपेक्षित जिस कारण से क्यूँकी कर्मयुगान अनुष्ठान अशुद्धिक्षय हेतु को ज्ञान संचय नु बदे कर्मयोग अनुष्ठान करने से कर्मयोग से ही अशुद्धिक्षय होता है अंतगम शुद्ध होता है पहले कर्मयोग आवश्यक है दो योग ज्ञान योग कर्मयोग जन्म में हो अतः अनंत अतीत अनंत जन अनेक जन्म में कर्मयोग अनुष्ठान करने से वननाश्रम भी तो कर्म अनुष्ठान करना ही कर्मयोग है उसे भी फल इच्छा रहित होकर के अभी मान त्याग प्रयोग कर्तव्य बुद्धिया यदि ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करता है तभी कर्मयोग है नहीं तो फल इच्छा से कर्म करता है स्वर्ग प्राप्त करता है फिर जाता है फिर जाता है नर्क जाता है स्वर्ग जाता है वो कर्म योग नहीं भी कर्म करता है नित्य अन्य कर्म काम्य कर्म में भी फल चारहित होकर कर्म करे ईश्वर बुद्धिया तो कर्मयोग ये कर्म योग अनुष्ठान करने से ही उसके साथ साथ कर्म करता है तो वर्णा भी तो धर्म पालन करता है भक्ति उपासना भी करता है तो अंतगुण शुद्ध होता है अंतगुण शुद्ध होना से अशुद्धिक्षय हेतु को ज्ञान ज्ञान का है तो अशुद्धि क्षय ज्ञान में उत्पद्य पुणसान पाप से कर्म पाप कर्म है रहने से अशुद्धि जितने जितने पाप कर्म है इतने इतना अंतगण में अशुद्धि अंतगण में अशुद्धि का परिचय है वाना राग देश ये है दब हेतु तो अंतगण अशुद्ध तब तो ज्ञान नहीं होगा तो कर्म एव अनुसंध से अशुदीक्ष होता है अशुदीक्ष हेतु ये ज्ञान से तज ज्ञानम अशुदीक्ष हेतुक अशुदीक्ष हेतुक चज्ज्ञानम चुदीक्ष हेतु ज्ञान तेना संिन्न संशय जिसका संशय कर्मयोग अनुष्ठान अशुक्षय अशुदीक्ष हेतु का ज्ञान ज्ञान से संचिन्न संशय से अशुदीक्ष हेतु का ज्ञान संचिन्न संशय न निबद्ध कर्मयोग से शुद्ध होने आगे कर्म करने पर बंधनों को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि कर्म भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तो, न निबद्ध किसके द्वारा कर्म भी कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करेगा कारण क्या है कर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मतः ज्ञान और अग्नि के तरह कर्म दग्ध हो गया ज्ञानाग्नि दग्धानी कर्मानी यश ज्ञानि दग्ध कर्मा तस्य भाव ज्ञानि दग्ध कर्मत्व उसके कर्म ज्ञान उपाग्नि से दग्ध हो गया इसलिए आगे प्रारंभ को नहीं होते बंधन को प्राप्त नहीं करता है एक हेतु दूसरा हेतु यम अनुष्ठान विषय संसैन विन ज्ञान कर्म अनुष्ठान शास्त्र में जैसे कहा गया है तो, ठीक <Glirror optimally> <zweil> है इसे मानना ऐसे ही, ही संशय नहीं करना चाहिए इसीलिए तस्मा तस्मा ज्ञान सम्भूत सम्भूतम तस्थम ज्ञान सिम्स चित्ते न संशय योग माँ तिस्तिष्ठ भारत महतिष्ठो भारत संशय ज्ञान से न छिता योगम योग उत्तिष्ठ हे भारत तस्मा अज्ञान सम्भूतम हृष्ठम एनम संशय छिता ये संशय कहा है है संशय अज्ञान सम्भूतम उत्पन्न होता है अज्ञान से उत्पन्न संशय अज्ञान से ही संशय होता है यदि स्थानु है ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो स्थानु व पुरुष होगा संशय नहीं होगा स्थानु के अज्ञान होने से ही आगे संशय होता है संशय ब्रह्म होने के पहले अज्ञान चाहिए तो ज्ञान नहीं है अधिष्ठान के ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान तो चाहिए ईदम्त यदि सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो स्थानु व पुरुष हो ऐसा संशय नहीं होगा भ्रम भी इधं तुन ज्ञान नहीं होगा तो इधम रजतम पुरुषो हो एम ऐसे भ्रम नहीं होगा अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का अभाव होने पर ही संशय और भ्रम होते हैं तो अज्ञान सम्भूतम संशय अंत कर आत्म विषय का संशय ज्ञान चित्त ज्ञान रूप खड़ग से छेदन करके योगम आतिष्ठ योग करो अनुष्ठान करो कर्म योग करो ज्ञान योगन है उत्तिष्ट अभी अब कर्तव्य करने के लिए उठो भारतने सता कर्मण अस्मदादीसु फलारंभकंबाद विदुष भी तेजा तदभाव्यम अनबाधम इतिश्य जो कर्म है अस्मदाद हमारे में यदि कर्म है तो फलारंभक होता ही कर्म है तो फलन मिलता है यदि तो कर्म फलारम्भक है तो विद्वान भी यदि कर्म है तद वाद्यम अनुवाद्यम कर्म आरभ कत्व अवश्य ही रहेगा बाधन नहीं होगा ऐसा संक्रांत से कहते ज्ञाना, कर्मत्वाद मासी माया ज्ञान उप अग्नि के द्वारा कर्म तक हो जाने से, से कर्म आंभ नहीं होगा नीतिबंधा तो न कर्म अनुसार नद हेतुक ज्ञान तथा संशय अवतराद इतिहास जो संदेह करेगा संदेह से प्रतिबंध होगा तो कर्मेव अनुष्ठान कैसे करेगा कर्मेग अनुष्ठान संशय होगा संशय है तेतुको ज्ञान कर्मेव अनुष्ठान हेतु ज्ञान भी कैसे होगा तीन संशय होगा इतना संख्या यस्त ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशय तस्काक्षरणी तस्मा तस् पापीष्ठम अज्ञान सम्भूत अज्ञा अभीविका जातम अज्ञान सम्भूत अर्थ करती संशयता प्रापिष्ट पापतम अज्ञान संभुतम अविवेक उसे कहाँ रहता है संशय न्याय के वैश्विक आत्मा में संशय ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वो ठीक नहीं बुद्धि उसका संशय का आश्रय ज्ञान ज्ञान रूप खड़गे शोक महादिदोष रम्य तदे ज्ञान तदेव असी खड़ग ज्ञान कैसे शोक महादिदोष जो ज्ञान सम्यक दर्शन अम असी ब्रह्म ज्ञान वही ज्ञानी ही खड़गे तदेअसी खड़ग तेना ज्ञान ज्ञान आसना आत्मन स्व आत्म विशेष आत्म स्व संशय से विषय का संशय क्योंकि तो आत्म विषय तो संशय से ये संशय आत्म विषय का इसलिए आत्मा न दिया है नहीं तो अपना संशय अपने ज्ञान से नष्ट होगा अपने ज्ञान से दूसरा संशय की निवृत्ति के प्रश्न का प्रश्न नहीं तो आत्म विषय के संशय को लेने के लिए स्वच्छ दिया ज्ञान आसन आत्मा नीका नहीं पापिष्ठम संशय से सर्वानूलत्व त्याज सूचित है संशय पापिष्ठ कह करके सूचित होता है कि ये सर्व अनर्थ का मूल है क्या करना चाहिए विवेकाग्रह प्रसुतवादी तस्वीर अवैधत्व अविवेक से अनर्थ कर तो प्रसिद्ध इतिहा अब ये संशय उत्पन्न होता है अविवेक ऐसी विवेकाग्रह से विवेक ग्रह ज्ञान जो नहीं होता है क्षुक्तित्व ज्ञान हो जाए तो रजत भ्रम नहीं होता विवेक न अग्र होने से उसे उत्पन्न होता, हो उत्पन हो। होता है संशय सुक्ति वजतम वस्थान वाचर वी तसे अवर त्याजय क्योंकि उसका कारण है अज्ञान अज्ञान से उत्पन्न होता है अविवेक से अमर्थ कर तो प्रसिद्ध और अज्ञान तो अमर्थ कर प्रसिद्ध ही है इसलिए अविवेका जातम नैतन वत्मनिष्ठता अत्याज चैतन्य जैसे अचेतन आत्मा में है संशय आत्मा में होगा तो त्याज्य नहीं होगा इसी शंका नहीं करना चाहिए आत्मनिष्ठा नहीं तो इसलिए आत्मनिष्ठा को आने वाले शास्त्र विरुद्ध है शोक मोहाभ्याम अभिभूत से पुरुषो मनसी प्रादुर्भव तो संशय से शोक मोह से अभिभूत है पुरुष मन में संशय उत्पन्न होता है प्रबल प्रतिबंध का भारे? उसका संशय का प्रतिबंध होगा नाशक प्रबल नहीं होगा तो कैसे ध्वंस होगा नहीं वो प्रध्वंस सिद्ध संशय का प्रध्वंस सिद्ध नहीं होगा ऐसे शाम से कहते ज्ञान चित्त ज्ञान करना है स्वश्रय से संशय से स्वास्थ्य नहीं वो ज्ञान है न समुच्छेद समवाद अपन में संशय तो अपने में ज्ञान होने पर समुच्छेद होगा अपन में संशय है दूसरे ज्ञान होगा तो संशोधन नहीं होगा स्वाश्रय से संशय स्व आश्रय से संशय से संशय स्वाश्रय अर्था स्वाश्रित संशय की निवृत्ति स्वाश्रित तो ज्ञान से होता है होती है निवृत्ति किमती स्वस्थ विशेषण तो स्वस्थ विशेषण लेना क्या जरूरत है तो, तो स्व संशय स्व ज्ञान से नष्ट तो होगा क्योंकि आश्र क्या है आत्म संशय जिस विषय का संशय तद विषय के ज्ञान से निवृत्ति होगी जिसमें आश्रित तो संशय है उस समय आश्रित तो ज्ञान से निवृत्ति होगी ज्ञान क्या है कि विषय होता है एक आश्रय होता है चैत्र घटम जाना थी घट होता है ज्ञान का विषय चैत्र होता है तो तो तो तो ज्ञान का आश्रय इसी प्रकार संशय का भी आपको संशय होता है स्थान हुआ पुरुष का तो संशय ज्ञान का आश्रय आप विषय होता है वहां जो वस्तु है तो जिस विषय का संशय है उस विषय के ज्ञान से उस संशय की निवृत्ति होगी पर्वत ब नवा संशय और जिस अग्नि उष्ण इसी ज्ञान हो गया वो संशय निवृत्त हो जाएगा पर्वत बन्नी नवा इसी संशय की निवृत्ति पर्वत बन्नीमान इसी ज्ञान से निवृत्ति होगी तद विषय अन्य विषय का नहीं पर्वत बन्नीमान नवा संशय मान समीमत इसी ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा नहीं होगा भिन्न विषय हो गया और आश्रय चैत्र को संशय पर्वत बन्नी और मित्र को पर्वत बन्मान संशय नष्ट हो जाएगा ऐसे यदाशीत ज्ञान तदाचित संशय निवृत्तम जिसमें संशय उस इसमें ज्ञान होगा तो ज्ञान संशय का निवर्तक होगा और जिस विषय का संशय उस विषय ज्ञान से निवृत्त होगा ये कहते थे स्थानुआ विषय संशय तद विषय ना ज्ञान है ना स्थानु विषय संशय है तो किस ज्ञान से होती होगी स्थानु विषय और ज्ञान से और देवत है ना तनिष्ठ देवत संशय देविष्ठ संशय कितना देवतनिश्चय प्रकृति तो आत्म विषय तथा संशय यहाँ संशय का विषय आश्रय एक आत्मा है आत्म विषय का संशय आत्माशय वस्तु तो आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है अंतग्रम विशुद्ध आत्मा प्रमाता है उसमें तो आत्मा विषय आत्माश्रेष्ठ संशय तथा भी धन ज्ञान है ना आत्म विषय का ज्ञान होना चाहिए और जिसमें संशय उसे होना चाहिए अपन तेनाली प्रपंच न ही भाषा में न ही पर संशय पर क्षेत्रता प्राप्त हो अन्य का संशय अन्य के द्वारा छेदना नहीं हो सकता है यह नस्य विशेषते अतः आत्म विषय की स्वस्थ जो आत्म विषय संशय है वही स्वयं है टीका में आत्मा से प्रकृति संशय सिद्धवत्मा आश्रित संशय अपने संशय उतरे उसके ज्ञान से नष्ट होगा नष्टा उहाद्षय से तद्देन तस्य तस्त संशय सेना ज्ञान सेवृत्ति किन्द विषयक संशय आत्म विषय संशय आत्म के ज्ञान से निवृत्ति विवेक्षता यहाँ लेना आश्रय को नहीं लेना आश्रय में तो सामान्य सिद्ध है जिसमें संशय उसमें ज्ञान होने पर निवृति होगी उसको कहने की विवेक्षा नहीं है बनने की बोलने की इच्छा क्या है आत्म विषय के संशय की निवृति आत्म विषय ज्ञान से ही होगी ये उपसहरती अत आत्म विषय भी, भी स्वच्छ संशय समुच्छित अनुतर कर्तव्य संशय उच्छेद के बाद तो करते हुए कहते छिट्टेनम संशयम स्विनाश हेतु स्विनाश हेतु संशय एनम संशयम अपने विनाश क्या हेतु है, है उसको संशय उच्छेदन करके योगम आतिष्ठ योग्यक दर्शन का, का उपाय कर्म अनुष्ठानम आतिष्ठ कर्म योग करो टीका मैं अग्नोत्रादी कर्म भवता क्रमेण करोत्र कर पुनरुपरी वंस युद्ध से उपरत हो जाएस नहीं उठान युद्धा अभी कर्तव्य जो प्राप्त उसको कनेक् लूटो भारत संबोधन करते भरतान्वे महति क्षत्रिय वंशे प्रसुत से बड़े क्षत्रिय वंशे भरत के वंश में समस्थित समर विमुखित सामें उपस्थित होगा समर युद्ध उससे विमुख हो जाना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है मनोनसन कहते भारत तद इस अध्या कृत्रिम भगवत अनस्वर च निराकृत योग कृत्रिम नहीं है ये परंपरा से पहले भी इसे कहा था इम वि योगम प्रकम भगवान अनशर ऐसी संख्या का निराकरण करके कर्म अकर्मादिदर्शनाद कर्म में अकर्म आदि से में कर्म ज्ञान से आत्म समय ज्ञान आते ही समय ज्ञान है कर्म को अकर्म अकर्म को कर्म, कर्म, कर्म समझना ही है समय ज्ञान उसी समय ज्ञान से वो समय ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी प्रणिपाता बहिरंगाद अंतरंगाद श्रद्धा प्रणिपात तद विधि प्राणिपात परिप्रश्न से व्या बहिरंग साधन कहा गया अंतरंग साधन कहा गया श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर सहित इससे उद्भुत होता ज्ञान अंतरंग बहिरंग साधन होने से ही ज्ञान होगा अशेष अनर्थ निवृत्ति संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति से ब्रह्मत्म भाव अभिद्ता जीव ब्रह्मी की एकता ब्रह्मत्म भाव भगवान कहते सर्वस्मत उत्कृष्टे तस्मिन् ये सब उत्कृष्ट जीव ब्रह्मिक एकता ही ज्ञान शास्त्राथ है संशय जो नहीं करता है अधिकारा उसका ही अधिकार अशेष दोसव संशय हित सर्वदोष वाले संशय उसको त्याग करके उत्तम से ज्ञान निष्ठा उत्तम अधिकार के लिए ज्ञान निष्ठा और जो अपर है उत्तम नहीं है उसके लिए कर्मनिष्ठा वैराग्य जो तो तो कर्म योग करे इस स्थापित अन्ययन श्रीमद भगवत गीतावास्य पूज्य पाद श्री शंकर भगवत कृत तो ज्ञान कर्म संस योग नाम चतुर्थोध्याय ओ शन